muh mein chhale bahut rehte hain ye muh mein chhale bahut rehte hain iska mane pet aapka saaf nahi hai badi aant aapki kachre se bhari hui hai to muh mein chhale rehte hain to subah subah ka jo maine niyam bataya na pani uthte hi piye ghoont ghoont piye to chhale apne aap khatam jaise hi badi aant saaf ho jayegi chhale kabhi nahi aayenge aur agar aapko ye karne ke baad bhi chhale mein aaram nahi mil raha hai to aapko ek saral aasan dawa bata deta hu